मित्रों नमस्कार सहकार रेडियो में आपका स्वागत है मैं हूं पवन जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शहीद भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर से पूरे एक सप्ताह के लिए उनके लेखों और उनसे जुड़ी अन्य सामग्री को प्रसारित करना शुरू किया है इसी क्रम में आज हम आपके लिए आए हैं गांधी जी का लेख बम की पूजा यह लेख उन्होंने तेईस दिसम्बर उन्नीस को क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेज वायसराय की गाड़ी को उड़ाने के असफल प्रयास के बाद लिखा था गांधी ने इस लेख में क्रांतिकारियों के रास्ते का विरोध किया और लोगों से ऐसी नशल कार्रवाई का पूरी ताकत से विरोध करने की अपील की थी साथ ही उन्होंने इस लेख में अहिंसा के रास्ते की उपयोगिता पर प्रकाश डाला था इस लेख के जवाब में भगत सिंह ने भी एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था बम का दर्शन गांधी जी के इस लेख को हमने नया जमाना ब्लॉग से संभार दिया है भाषा को समझने लायक बनाने के लिए इसके कुछ हिस्सों को संपादित किया गया है। आइए सुनते है ये हमारे यानी भारत के राजनीतिक रूप से सचेत हिस्से के आसपास के माहौल में इतनी हिंसा व्याप्त है कि यहाँ वहाँ एकाध बम फेंका जाना कोई खास बेचैनी पैदा नहीं करता कुछ लोगों के दिलों में तो शायद ऐसी घटना पर खुशी भी छा जाती है हमें पता है कि ये हिंसा किसी उफरते तरल में सतह पर आ रहे झाक की तरह है इसीलिए मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ कि अहिंसा द्वारा निकट भविष्य में हमें वो आजादी हासिल होगी जिसके लिए हम तमाम लोग लालयित हैं पिछले 12 महीनों में मध्य भारत के दौरों के दौरान अपने अनुभवों के आधार पर मुझे पक्का यकीन है कि उस विशाल आवाम को हिंसा की भावना छू तक नहीं गई है जो इस बात के प्रति जागरूक हो गई है कि उसे आजादी मिलनी ही चाहिए इसलिए वायसराय की रेलगाड़ी के नीचे बम धमाके इक्का दुक्का हिंसक घटनाओं के बावजूद मुझे लगता है कि हमारी राजनीति की लड़ाई के लिए अहिंसा का रास्ता ही अपनाया जाना है राजनीतिक संघर्ष में अहिंसा का असर और जन द्वारा इस पर अमल की संभावना में मेरी आस्था बढ़ती जा रही है इसलिए मैं उन लोगों से तर्क करना चाहता जो हिंसा की भावना से इतने लवरेज नहीं हो गए हैं तय है की हो तो तब पिछले महीने 23 तारीख को हुई बैठक नहीं हुई होती इसलिए यह भी निश्चित नहीं होता कि कांग्रेस कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी बेशक यह अवांछित नतीजा होता हमारी खुशकुस्मती है कि वायसराय और उनके समूह को कुछ भी नहीं हुआ वे बड़े संयत अंदाज में उस दिन की चर्चा में लगे रहे मानो कुछ हुआ ही नहीं था मुझे पता है कि इस अटकल पचीसी के तर्क का उन लोगों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा जिनके दिल में कांग्रेस के लिए कोई भी कदर नहीं और जिनकी उम्मीदें हिंसा पर ही टिकी है इस दलील की सच्चाई का एहसास करेंगे और मैं जो काल्पनिक तस्वीर पेश कर रहा हूँ इससे महत्वपूर्ण सबक लेंगे राजनीतिक हिंसा पर इस देश में अमल के कुल जमान नतीजे पर ही गौर कीजिए जब भी हिंसा हुई है हमें भारी नुकसान हुआ है यानी सैन्य खर्च बढ़ गया है इसके बरक्ष हमें मिला क्या है मोरले मिंटो सुधार मोन्टेगी सुधार और ऐसे ही अन्य सुधार लेकिन ऐसे राजनेताओं का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है जो अब महसूस करने लगे है की ऐसे सुधार हम पर भारी आर्थिक बोझ लाद थमाए गए झुंझुने पर है सही है कि कुछ मामूली सी रियायतें दी गई हैं, कुछ और हिंदुस्तानियों को सरकार में नौकरी मिल गई थी लेकिन उस आवाम के ऊपर बोझ तो और बढ़ ही गया है जिसके नाम और जिसके लिए हम आजादी चाहते हैं बदले में कुछ मिला भी नहीं है अगर हम इतना भर महसूस कर लें कि सच्ची आजादी हमें विदेशियों को आतंकित करने से नहीं बल्कि खुद डरना छोड़ने और गाँव के लोगों को भी डरना छोड़ना सिखाने से मिलेगी तो हमें तत्काल मालूम पड़ जाएगा कि हिंसा का रास्ता हमारे लिए कितना घातक है फिर खुद पर इसकी प्रतिक्रिया पर गौर कीजिए विदेशी शासक के खिलाफ हिंसा का स्वाभाविक और आसान सा अगला कदम है अपने ही लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करें जो हमें देश की तरक्की के राह में बाधक लगते हों। हिंसा का नतीजा अन्य देशों में क्या रहा है उस पर गौर न भी करें और अहिंसा के दर्शन का हवाला न भी तो यह समझने के लिए हमें कोई बड़ी बौद्धिक कसरत करने की जरूरत नहीं है कि समाज को जुल्मों से मुक्त करने के लिए अगर हम हिंसा का सहारा लेते हैं तो हमारी तरक्की को बाधित कर रहे हैं हम और कुछ नहीं बल्कि अपनी मुश्किलों को ही बढ़ाएंगे और आजादी के दिन को और दूर धकेलेंगे जिन्हें सुधार की जरूरत नहीं लगती और जो सुधरने को तैयार नहीं वे अपने खिलाफ हिंसा होता देख गुस्से से पागल हो जाएंगे और जवाबी हमला करने के लिए विदेशियों की मदद लेंगे। क्या हम सब ने गुजरे कई सालों के दौरान अपनी आंखों के सामने ये होता नहीं देखा जिसकी दर्दनाक यादें हमारे दिलो दिमाग में अभी भी ताजा हैं? अब इस दलील के सकारात्मक पहलू पर गौर करें अहिंसा कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा 1920 में बनी इसके बाद कांग्रेस में मानो जादुई बदलाव आया अवाम जागरूक हो उठा कोई नहीं जानता यह कैसे हुआ दूर दराज के गाँव भी आलोलित होटे ऐसा लगा मानो कई जुल्म मिट गए, लोगों की अपनी ताकत का एहसास हो गया उन्हें सत्ता का खौफ नहीं रहा। एहसास करने लगे जो उनके भीतर छिपी थी। ये उनकी आजादी थी जो उन्होंने अपने बूते पर हासिल की थी ये आवाम का सच्चा स्वराज था जो आवाम ने हासिल किया था अहिंसा के बढ़ते कदमों को उन घटनाओं ने बीच में ही रोक दिया होता जिनकी प्रगति चोरी चौरा में हुई तो मुझे कोई शक नहीं कि आज हम स्वराज का पूरा सुख भोग ने भी इनकार नहीं किया व्यक्तिगत स्तर पर ही संभव है और वह भी विरले मामलों में मेरे ख्याल से यह खुद को भुलावे में रखना है मनुष्य अगर आदतन अहिंसक नहीं होता तो वो खुद को कई युगों पहले ही बर्बाद कर चुका होता लेकिन हिंसा और अहिंसा की ताकतों के बीच में आखिरकार अहिंसा ही जीतती आई है। है सच्चाई यह जद्दोजहदार करने, करने में खुद को दिलोजान से लगा दे अब हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं मुकम्मल आजादी अब हमारा दूरगामी लक्ष्य नहीं बल्कि तात्कालिक लक्ष्य है क्या यह बात स्पष्ट नहीं है की अगर हमें करोड़ों करोड़ लोगों के दिलों में आजादी की सच्ची भावना जगानी है तो ऐसा हमें अहिंसा के जरिए ही करना होगा और इसके लिए वो सब करना होगा जो जरूरी है इतना ही काफी नहीं है कि गुप्त हिंसा के जरिए अंग्रेजों को आतंकित कर उन्हें यहाँ से भगा दें यह हमें आजादी तक नहीं बल्कि घोर गड़बड़ी की ओर ले जाएगा लोगों के दिलो दिमाग का आह्वान कर और अपने मतभेदों को सुलझा ही हम आजादी कायम कर सकते हैं आपस में जैविक एकता विकसित करके ही इसे कायम कर सकते हैं अपना सविनय जन सहयोग आंदोलन हम उन लोगों को आतंकित कर या उन्हें खत्म करके नहीं चलाना चाहते जो हमें लगता है कि हमारे बढ़ते कदमों को बाधित करेंगे बल्कि उनके साथ धीरज और भद्रता के साथ पेश आकर और विरोधियों का मन बदल कर चलाना चाहते है हर कोई कहता है की ये तो अचूक इलाज है हर कोई समझता है की यहाँ सविनय का मतलब है बिल्कुल अहिंसक और ये बात क्या अक्सर साबित नहीं हुई है कि सभी ने जन असहयोग जन साधारण के स्तर पर अहिंसा और अनुशासन के बगैर नामुमकिन है और कुछ नहीं तो हमारे हालात की जरूरत उस सीमित किस्म की अहिंसा की मांग करते हैं जिसकी ओर मैंने इशारा किया है इस बात का कायल होने के लिए हमें अपनी धार्मिक अवस्था का सहारा लेने की जरूरत तो नहीं है इसलिए जो लोग विवेक से परे नहीं हैं, उन्हें इस ताजा तरीन बम कांड जैसे नशंस गतिविधियों को छिपे या खुले तौर पर समर्थन देना बंद कर देना चाहिए इसके उलट उन्हें इन कार्रवाइयों की खुलकर और तह दिल से निंदा करनी चाहिए ताकि बहकावे में पड़े हमारे देशभक्तों की हिंसक भावनाओं को बढ़ावा न मिले उन्हें हिंसा की निरर्थकता का एहसास हो और वे महसूस करें की हिंसक कार्रवाई से हर बार कितना नुकसान पहुँचा है तो मित्रों ये था गांधी जी द्वारा लिखा गया लेख पम की पूजा उम्मीद है इसे आप स्वयं भी सुनेंगे और अपने मित्रों सगे संबंधियों को भी सुनाएंगे तो फिर हम एक नए लेख के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी पवन को नमस्कार